रामचंद्र की पवन हनुमान की जैसे हम दे माता की हर हर महा हमारे राधा I'm no a monster. है भगवान शंकर के है देवी माता की कृपा है यहाँ पर ये सब ज्ञान की बात है, आप लोग बहुत सुने सोचता हूँ आगे बढ़ा के दूसरा भक्तों के चरित्र चालू करे नहीं, नहीं।, नहीं। सब तो भगवान की लीला में आता ही रहता है भक्तम के चलें गुरु ज्ञान गुरु कोई खास नहीं है इसो अब सुनते हैं ज्ञान मिथ्या संसार है सब जो है, है किससे जाए लगा नहीं होने चाहिए प्रेम नहीं होने चाहिए ये सब बात आएगा क्या सब तो पहले से ही बता चल गया ये सब लिखा हुआ है भक्तों का चरित्र और भागवत एक ही भागवत का मतलब है भगवान के संबंधित तो बात है कि नहीं इसलिए आप भागवत में सुना प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र पांडवों के चरित्र है कि नहीं भक्त वाले ही भागवत ही तरह तरह भक्तों का चरित्र उसमें आएगा हाईलाइट बंद बंद कर कर नहीं श्री राम श्री राम श्री राम मेरे को जाना पड़ेगा क्या श्री राम श्री राम श्री राम तो भक्त वाले चालू करें भक्तों का चरित्र आप लोग का भक्तों का चरित्र में जो है सुनाएंगे नरसी मेहता का चरित्र पहले शुरू करते नरसी मेहता ये गुजरात के गुजरात में आप लोग गए जूनागढ़ प्रवास तीर्थ जो सोमनाथ के पास पड़ता है जूनागढ़ वह उनका जन्मभूमि है पिता जी जो जी दामोदर मेहता माँ है लक्ष्मी भाई मेहता दो भाई थे नरसिंह मेहता और बंशीधर मेहता बड़े भाई का शादी हो गया था पिता माता जो है इनका जन्म होने के कुछ हो तो भाई भाव जी इस समय इनका पालन इनका जो बड़े भाई है थानेदार है उसी जमाने के राजा का जो सिपाही उनका मेन राजा का भी सिपाही होते थे पहले आज कल ये पुलिस है राजा राजा लोग का का का सिपाही पहुंच तो इसी इसी मेन था थानेदार थानेदार औरत था। थाने होने कारण और तो का था। पत्नी जो थी उनकी इसलिए हरदम कड़क से बात करती नरसिंह मेहता को बहुत सद देवर ये क्या है बचपन से ही भगवान के भक्ति में जुड़े हुए संस्कार पड़ा कभी कभी पिता माता का संस्कार किसी बच्चे के बच्चों के ऊपर ज्यादा आ जाता है इनके जो पिता माता थे पढ़ाई भक्त थी पूजा पाठ पशु पहले ये बचपन में थोड़ा गंगा थे जन्म के एक दिन वाले ये रहे तो किसी सिद्ध संत सब उसी इलाका में आए थे उनको जो है दिखाने ले गए बताया तो संत जी ने उसे ऐसे जड़ी दिया कहा राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसे पुकारो भगवान का नाम जो जपने के लिए बोला बोलो प्रयास करो तो उसने प्रयास करते करते करते मुँह से पहले राम कृष्ण ऐसे निकले जब राम कृष्ण इस प्रकार जपने से उसका मुंह खुलेगा तब तो उसका वो रामकृष्ण शब्द में बड़ा श्रद्धा हो गया कि इसके कारण हमारे भी मुंह खुले हमारे भी है? बहुत बड़ा विपत्ति गया इसलिए उसने बचपन से ही राम कृष्ण हरी कुछ कार्य शब्द मिलाकर कीर्तन इस करते रहे हर दम चलते की भगवान का नाम जपते भाई जिससे जो फायदा हो जाता है उसके पीछे हो पड़ जाता है ऐसा अपने नाम जप कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं अगर लग लगता है कि नाम जपने से इस फायदा हुआ मन की विकार गए मन में शांति आया लेकिन दुर्गुण गया या कुछ संकट मिटा कुछ ऐसा वो अनुभव होता है तो ज्यादा इंसान उसको करने जाता है हाँ जैसे आप लोग संसार में सब काम धंधा करते हैं कोई क्या काम कोई क्या काम कोई नौकरी उसमें माल पानी मिलता रह जाएंगे इसलिए लोग काम को बड़ा इंटरेस्ट से करते हैं लोग चाहे वो नौकरी में वहाँ कल गाली सुनना मिले चाहे मार खाने मिले चाहे डांट सुनने मिले चाहे वहाँ पर सेट कितना भी डांट दे फटकार दे तो ही वहाँ पर शौ सहन करके वो नौकरी करना पड़ता है कितना वहाँ से पगार महीना में बीस मिलता है ना कोई धंधा या कोई भी कार्य करते हैं उसमें अगर दक्षिणा पानी पैसा मिल रहा है या मानसिक शांति मिल रहा है या कोई भी फायदा है आपको लगा हाँ ये मैं क्या ऐसे मिला तब तो देखेंगे आप उसके पीछे पड़ जाते हैं मन का स्वभाव जहाँ लाभ होता है वो काम ज्यादा करता है इसलिए भक्ति में जुड़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा चीज है ये उनको जब फायदा हो गया मुंह खुल गया इसलिए उनका मोह से हरिनाम कीर्तन तो रुचि हो गया हरदम निकलता इसलिए कभी भी भक्ति में जुड़ने के लिए भी ये एक तो बहुत बड़ा साधना है अगर आपको भक्ति का कोई ऐसे भक्ति वाला कार्य कर दिया इसमें आपको फायदा हो गया देखो तो भक्ति में वो बढ़ जाएगा बढ़ने लगेगा रुचि इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं भगवान कृपा करते सबको फ्री में रथयात्रा तीर्थ यात्रा करता और सब लोग यात्रा करे आने के बाद दस हजार रुपया सबको दक्षिणा तो रथ तीर्थ यात्रा के प्रति सबका रुचि <laughs> बढ़ जाता ना हरी नाम संकीर्तन जो करेगा उसको सुबह एक घंटा शाम के एक घंटा दो घंटा चार घंटा ऐसे कर दो दक्षिणा मानने जो मिले, इसलिए जो करते रहते ये भी भक्ति का अच्छा तरीका है किसी प्रकार से मन भक्ति में जुड़ जाए लग जाए चाहे कहीं भी हो अगर अर्थ प्राप्त करके मनोभक्ति में लग जा रहा है वो आर्थिक भक्त है इसे माना जाता है वो लोग मूर्ख लोग नहीं बोले आरे जब तप क्या और क्या बोलते हैं तो क्या पैसा ले लिया अरे पैसा लिया ठीक है इसलिए तो मन लग रहा है उसमें फायदा नहीं होगा तो फिर मन उसमें नहीं। सब ध्यान रखें कोई भी भक्ति का कार्य आप कर रहे हो तो उसमें भगवान प्रार्थना करो प्रभु इस फायदा हो जाए तो देखो तो दूसरी बार बार बार, बार वही काम करने में आपको ये बहुत बड़ा मन मनोविज्ञान है अगर जो कुछ कर रहे हैं सब बिगड़ रहा है फायदा नहीं हो रहा है यार नुकसान हो रहा है तो मन आपका उचाट हो जाएगा अरे ये कर रहा है लेकिन फायदा नहीं और ज्यादा नुकसान हो रहा हाँ जो पहुंचे हुए होते हैं दृढ़ निष्ठा का हो गया है बहुत दिन से वो तो कितना फायदा हो चाहे नुकसान हो वो तो करते रहेंगे लेकिन पहले पहले में ये बड़ी बड़ी इसका महिमा है और कहीं बाद में आप भक्ति में जुड़ जाने के बाद भी फायदा ही हो रहा है तब तो फिर हम भक्ति शिखर पर हो गए। ध्रुव इसी श्रेणी के भक्त है वो जो तपस्या करने गए उनका मुख्य लक्ष्य था खाली मेरे को बहुत बड़ा पद प्राप्त करने का राज पद प्राप्त करने का वो कोई भगवान का भक्ति भक्ति का थोड़ी है इसलिए ध्रुव को अर्थार्थी भक्त कहा जाता है वरदान भी वही मांगा राजगद्दी संपत्ति वैभव तो मिलने के बाद भगत रहना है क्या भक्त थोड़ी नहीं रहे भगवान गीता में कहा चार प्रकार के मेरा भगत सब एक से उत्तम है चतुर्विधा जिन सुकृत न अर्जुन चार प्रकार के भक्त मेरे भगवते और, और सब पुण्यवान है सब मेरे परम प्रिय है आर्त जिज्ञास अर्थार्थी सब है है जो होता संकट मैं जाकर उनको जन करता फिर संकट पड़ गया तो पूरा विकल्प पुकारता है तो फिर मैं ये आर्त भक्त होते हैं खाली टाइम में थोड़ा बड़ा करेंगे लेकिन कोई संकट आ गया तो फिर भगवान में रोध होके पीछे पड़ जाएंगे अर्थ जिज्ञास होता है जिज्ञांस भक्त यानी जानने के लिए खाली पूछता रहेगा प्रश्न परिचित जिज्ञास भक्त उद्धव जिज्ञास भक्त माता पार्वती जब भी शंकर जी बैठ रहेंगे पहुंच जाएगी वास। उतना कुछ पूछ ले जी, जी, जानकारी होगा तो ही पूछ लेकिन जानकारी है तो भी दोबारा बताएंगे कुछ और थोड़ा दिमाग में बैठेगा लेकिन आप जैसे ड्राइविंग सीखते है आज गाड़ी चला के आगे आते बस सीख लिया क्या चलाने नहीं जितना आप सीखेंगे चलाएंगे इतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा आप फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर स्टेयरिंग छोड़ के चलाएंगे साइकिल चलाना अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो पहले ये गिरते रहेंगे रड़ रड़ रड़ गिरेंगे ऐसे इस इस इस इस इस इस करेंगे इसका मतलब हो गया नहीं आप जितने अभ्यास करेंगे फिर हाथ छोड़ के चलाएंगे है ना कि अभ्यास जितना आप करेंगे इतना बढ़ता है इसलिए जिज्ञास भक्त जो होते हैं वो जानते हुए भी वही प्रश्नों को बार बार पूछेंगे जिसे सामने वाला कहे मजबूत हो मन। इसलिए जो बार बार भगवान के बारे में पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ अब सामने वाला कहता रहता है, वो भी एक जिज्ञास भक्त है, भगवान का प्रिय, कहते जिज्ञांसु अर्थार्थी माल मन के लिए हे प्रभु थोड़ा तो मालपन दीजिए चांदी सोना दो चार करोड़ कहा मिल जाए तो थोड़ा ये काम हो जाए समस्या समाधान हो जाए फिर बैठे तो आपका नाम ही जो ध्यान करेंगे रुझी कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे मिल जाने के बाद भी वो सब समस्या का समाधान हो गया फिर यार ज्यादा भजन में लग गए तो वो भक्ति अर्थार्थ भक्ति प्रिय लेना हाँ ध्यान रहे कहीं ही माल पानी मिल गया और भगवान भाड़ में जाए सब छोड़ छाट के जाए करके उधर दुनिया में भटक के तो ठीक नहीं मिला आप खाओ पिओ आराम करो बढ़िया गाड़ी मोटर बिल्डिंग जो खरीदो तो उसका ही आनंद लो भगवान का भजन कीर्तना अरे प्रभु ने कृपा किया है और भक्ति बढ़ाओ इसलिए कुछ कार्य भक्ति काम में लगाओ भजन करो पिया करो तो भगवान प्रसन्न दिया उनको लेकिन भक्ति मेरा छोड़ा नहीं और से भक्ति में लगा रहा है तो ऐसी जो अर्थार्थी भक्त होते हैं उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और एक बार बहुत सारे भक्ताओं को मुझे सुनेंगे और भगवान भी कभी कभी कह दिया निष्काम भक्त सकाम भक्त निष्काम भक्त यानी जो कुछ भगवान से मांगता नहीं वो निष्काम भक्त है जो कुछ ना कुछ मानता रहता है तो बीमारी ये सब सकाम भक्त कहती है ये सकाम भक्तों को कितने हमारा वक्ता लोग बोलेंगे इसको कुछ नहीं मिलने वाला सब जो मांगता रहता है भगवान ऐसे कहते हैं अब कहते हैं अरे पूजा पाठ किया मांग लिया जैसे कोई अः नौकर मजदूर आदमी काम किया मजदूरी ले लिया तो क्या फिर रहा ऐसे कहते हैं ना सुने हो गया बहुत लेकिन ये बेवकूफ लोग भगवान को पूजा पाठ करके उनसे अर्थ संपत्ति मांगने वाला भी भक्त ही रहता है ये दुनिया का दृष्टांत वीने बैठता है ना संसारिक आदमी कहा नौकर किया मजदूर किया पांच पांसी के तरह दे दिया आपका रिश्ता में खत्म हो गया लेकिन फिर भी आप देखेंगे कोई कोई अच्छे परिवार में रिश्ता बना रहता है जैसे सवानी याद है कड़िया काम करते है कहें वो पूरा पगार दे देते हैं लेकिन दोनों का व्यवहार कुछ ऐसे अच्छा है तो वहां पर सब के लिए रिश्ता जुड़ जाता है फिर जो है वो लोग काम बार-बार बुलाते हैं नहीं है तो कभी ऐसे पहुंच गए तो घर बैठा कर चाय पानी पिलाते हैं आपके पास में अगर कोई नौकर भी अगर है बढ़िया ईमानदार सच्चाई वाला बढ़िया अगर है आपका बढ़िया से काम किया आप उनको पगार देते हैं लेकिन बड़ा सच्चाई से ईमानदार से बढ़िया अपने घर जैसा मान करके सब बच्चों में अपना जैसा मान करके परिवार को मान करके कर सेवा किया हरदम निरम्रता से धीर से आपका सब ऐसे काम किया कि आप अपने लड़के से भी ज़्यादा मानने लगे आप भले ही पगार देते हैं लेकिन पगार देने के बाद भी वो आपका प्रिय रहेगा अरे ये ध्यान तक देखा गया कोई कोई करोड़पति आदमी विदेश में इंडिया में भी जो अपने लड़के को जैसे अपना घर का भाग दिया प्रॉपर्टी का प्रोपर्टिकल नौकरी वही भाग दिया है उनका भाव अभी विदेश में एक आदमी को पास छप्पन करोड़ रुपया था संपत्ति 56 करोड़ की उसने लड़के को जैसे भाग दिया एक लड़का था और तीन नौकर थे चारों को बराबर जो है जितना हिस्सा कितना छप्पन को चार भाग करने हैं चौदह ठीक है नहीं चौदह चौदह छप्पन चौदह चौदह करोड़ चौद रुपया सब दिया बराबर लड़का ने केस कर लिया कोर्ट में ये पिताजी ने गलती किया हम मरा सब है लेकिन ये लोग दे दिया लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया नहीं भाई उनका संपत्ति है इसके प्रति उसका श्रद्धांत है वो तो दे सकता है लोगो दान भी दे देते है तब तो ऐसे नहीं कि तुम लड़का हो गया तो तुम भी सब आपका संपत्ति इसके नाम से संपत्ति है वो चाहे किसको देगा नाम से अगर चलाएगा तो फिर बात अपने नाम से जब तक है उसका भी किसी के नाम कर सकते हाँ बड़बड़ करेंगे सब <laughs> लेकिन अधिकार अपना है ना ऐसा नहीं कि जो संपत्ति है लड़के हुए सम्पति ऐसे नहीं आज कल कानून हमारा बन गया ऐसा है इंडिया का भी कानून बन गया जिसके पास जो संपत्ति है घर द्वार है चाहे किसी को तो भी दे सकता है कोई उसमें ऑब्जेशन उठा नहीं सकते इसलिए कितने लोग अपने लड़कियों को भी आधा घर का भाग दे अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार अपने लड़की। लड़का है लड़की दो है उसका। पूरा अपने लड़की को जो दिया संपत्ति भाग, भाग का अपने लड़की को भी दिया था और लड़की को दिया था मतलब शादी के बाद जो शादी के समय जो दिया था लड़की को अलग है उसका कोई गिनती नहीं है अभी जो अपना प्रॉपर्टी का अभी जो है अरे बहुत है ना पूजा चाहे पांच दस हजार करोड़ गए उसके पास संपत्ति भी तो वो सब भी आधा आधा अपने दोनों लड़का ने बांट दिया कोर्ट तो का कानून आ गया यानी बाप माँ का अधिकार जो भी उनके पास है घर है प्यार है संपत्ति चाहे जिसके नाम कर दे जिसको देवे कोई आप उठा सकता है हाँ बड़बड़ करेंगे नाराज हो सकते हैं लेकिन कानून के दृष्टि कुछ नहीं कर सकते ऐसे नियम तो ऐसे बहुत जगह देखा गया है तो क्योंकि ना वो नौकर, वो प्रेमी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं संसार में कि वो अपने घर से भी जाते हैं, सेवा करते हैं घर से भी ज्यादा अपना जाते हैं, तो, तो भाई इतने सारे मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी दस करोड़, करोड़ संपत्ति है और कोई नौकर ईमानदारी सेवा कर रहा है कोई प्रेमी नवी है बड़ा सेवा कर रहा है लड़का है तो उसको दस करोड़ देगा अरे उसको पांच करोड़ दे दो पांच करोड़ सबका देखना चाहिए तो जब सामान्य इंसान संसार में भी नौकर को पगार देने के बाद उनके प्रति प्रेम रहता है सब कुछ उनके नाम करने के तैयार हो जाता है ऐसे ही भगवान तो फिर संसार सामान्य आदमी से तो दया के सागर है वो तो गुणों का खजाना जब उनको कोई ईमानदार आदमी उनसे भले ही संपत्ति मांगा कुछ भी मांगा भगवान दिए, लेकिन फिर भी श्रद्धा है, है, है। प्रचार कर रहा है ईमानदारी से उन्हें सब कर रहा है भक्त की मंदिर पर श्रद्धा है तीर्थधाम है सत्संग बड़ी श्रद्धा है तो भगवान ने उसी भले ही उनको संपदा दे दिए है फिर भी उनका सुग्रीव क्या है सुग्रीव क्या दे दिया किस कि राज क्या वो भगवान का प्रेम नहीं रहा देख का प्रेम अरे जब अयोध्या राजसभा में जब बैठेंगे लोग आप सनमाने राजसभा रघुबी बखाने यानी सौरभ भाई ठाकर कहेंगे ये हमारा मित्र है इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया करेंगे, अपना नहीं कहेंगे उनको इसके बदले राज दे, रा रा दे पत्नी भी नहीं था दो दो पत्नी भी दिला दिया <laughs> विभीषण भटक रहा था इधर उधर इधर उधर डर डर के राम राम जप रहा था कोई ठिकान नहीं था उसको लंका का राज बना दिया सब कुछ भगवान ने दिया लेकिन फिर भी ये लोग ने मेरे लिए बहुत किया तो थे ना अरे ठीक है क्या लेकिन मैं ये राज दे करके लंका जीता लेकिन राज दिया किसकिन दिया जीता दे दिया बराबर अपना ऐसे नहीं मैं बड़ा रहस्य की और गुप्त की बात बता रहा हूँ नहीं तो आप पूरा गीता पिता सुनने वाले ऐसे ही से प्रवचन करता मिल जाएंगे या कोई ऐसे अरे भगवान से मांग लिया अगर हमारे कृपाल जी महाराज कहेंगे अगर कुछ भी मांग लिया फिर तुम कोई भक्त नहीं बताओ भगवान कह रहे गीता में अर्थार्थ मेरा भक्त है अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चंबर सब ध्रुव वही से भक्त है सुग्री वही से भक्त है ऐसे ही भक्त है विष्ण जो लंका से आए थे वही आशा लेके आए थे पूरा कक्ष प्रथम वासना रही वासना लेके आए थे रावण में जा रहा हूँ रावण तो जाएगा अब बचने वाला नहीं और लंका तो बेरोप भी मिलना चाहिए ऐसे उनके मन में इच्छा श्री राम इसीलिए जो आप लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान से कुछ मांग लेंगे तो ये मजदूरी हो जाएगा फिर मजदूर का और मालिक कोई रिश्ता नहीं रहता है होते हैं क्या? वो बाप बाप बाप से से से नहीं नहीं? मांगे मांगे तो किससे इसी भाव जैसे कोई कोई लड़के होते अपने से लड़के अपने झगड़ के प्रेम से मतलब मिट्टी झगड़ा से एक नहीं? कोई कोई पत्नी होती है अपने पति से लड़के झगड़ के उनके पकड़ से भी माल निकालने कभी ले लेते हैं नहीं। वो भी बुरा नहीं मानता है आप सबका अनुभव है, सो है आप सो का अनुभव ज्यादा होगा उनका हो नहीं चौहानी का आप है हैं तो अपने जो पिता माता है अपने जो प्रेम जिससे उससे आप लड़के भी ले सकते हैं प्रेम से प्रेम से लड़के ऐसे नहीं कि दुर्व्यवहार लड़के तो फिर दूसरा बात हो गया तो इसी प्रकार भगवान हमारे पिता माता है उनसे हम लड़के झगड़ के भी मांग के लेने के बाद भी रिश्ता अपना प्रेम में ही रहता है इसलिए कभी ये सोचना चाहिए नहीं। मांगना नहीं चाहिए इन्हें तो कर तो यहाँ पर जो है श्री राम कहां से हम लोग आए थे इस प्रसंग आ, हरी नारायण हरी नारायण हरी नारायण हरी नारायण हरिणी राम कृष्ण का बोले तो आ, जिसी से फायदा होता है में राम कृष्ण जपने के बाद उनको फायदा हो गया इसलिए उनके प्रति रुचि <स्थाथ> बढ़ गया इसीलिए भक्ति में हम कर रहे हैं ऐसे कोई भक्ति का पंथ चुने जिससे हमको जो चीज हमारी रुचि वो चीज फायदा हो जाएगी शांति मिले तो माल पानी मिले और ज्यादा करे मेरे को लगता है माल पानी से लोगों का ज्यादा रुचि है नोट गरम गरम लाल लाल हरा हरा ऐसे ऐसे कुछ भक्ति का पंथ मिले जिसे भी वो भक्ति करते करते माल मिले तो देखेंगे वो भक्ति में आपको रुचि हो जाएगा श्री राम अब राम नाम से बढ़कर क्या है अगर हरि नाम झपगे ना आप वो तो थोड़ा मोटा झपके बंद कर देते हैं भूल जाते हैं राम नाम तो संसार का सब संपदा देने वाला है मिल जाती हरि नाम हरिनाम से संकट निवारण होता है धन संपत्ति मिलता है दुख निवारण होता है ख्याल नहीं मिलता है हरिनाम से हरिना इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा जप करे और कोई रास्ता अगर मिल जाए भगवान की कृपा से अच्छा है लेकिन हरि नाम ऐसा चीज है वो ज्यादा फायदा करने वाला है राम नाम कली अभिमत लोक पिता माता अभिमतदाता यानी जो इच्छा तुम्हारा मन में है वो इच्छा को पूरा कर देगा इस कल में और हित परलोक में यहां पिता माता यहाँ पर पिता माता की तरह लालन पालन पालना करेगा है ना? इसलिए अगर अब कोई रास्ता मिल रहा है अच्छा फायदा का तो ठीक है नहीं तो हरिनाम जब ज्यादा से ज्यादा करने लगे ही देखेंगे उसी से का यही हरिनाम से फायदा हो गया अब इससे रुचि हो या उनका अब देखिए इनका कितना फटाफट से काम हो रहा है होगा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते केवल हरिनाम जब राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि आइए पिता जप ली बाद में जप रहे हैं राम कृष्ण हरी हरी नाम में कृष्ण नाम में रुचि बढ़ गया और आख में उनका फायदा हो गया इसलिए तो आप लोग भी हरिनाम जपा कीजिए और एक दिन जो है भगवान कृपा कर देंगे कुछ ऐसे फायदा का रास्ता मिल जाएगा भक्ति करते करते तब तो फिर भक्ति में चार चांद लग जाएगा हैं ये जितने न के जो सत्संग का बाढ़ है ना इसका मुख्य कारण क्या है सत्संग का बाढ़ आया गली गली कथा प्रवचन सत्संग टीवी चैनल में अच्छा है भले ही जो होटा मोटा बके बकरे भगवान का नाम कीर्तन प्रचार करता है हिंदू धर्म का प्रचार प्रचार तो लेकिन इसके मुख्य कारण है जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ मिलता है कुछ ना कुछ जो लोग मिलता है नहीं तो कहीं करेगा करेंगे यही जो थोड़ा सा मिलता है रुचि है, दूसरी जगह जगह करेगी, करेगी, जो तो दा दा दा दा दा। अच्छा है मतलब इसी प्रकार से भक्ति का रुचि बढ़ता जाएगी तो यहाँ पर जो है नरसिंह में है एक दिन जो है ऐसे ही कहा वो ज्यादा पढ़ाई वीखाई कस न करते नहीं देख भाई उनका बहुत पढ़ाने कोशिश किया मुझे पढ़ ले लिख ले तो राजा के दरबार में सिपाही तो मैं तो थानेदार कुछ काम है इसको मिल दिल दे दिला दे दूंगा थानेदार जो है वो भी अपने भाई कुछ लगा सकता है इसको बहुत तो पढ़ाने की कोशिश किया और आई कख कख पता नहीं इनका रुचि हरिनाम में इतना बढ़ गया अब हरिनाम जबते जबते हुए में ज्ञान का जो पर्दा है वो तो खुल जाता है माया की पर्दा फट जाती है एक विवेक जागृत हो जाता है संसार मिथ्या है ये कहाँ सब बवाले हम फंस गए हैं ये सब क्या फालतू काम कर रहे हैं हम ये सब फालत लगन लगेगा जब तक तो ये पूरी पुर, पूरी तरह विवेक जागृत नहीं हुआ है सब इस अच्छा लगता है जब विवेक जागृत हो जाएगा ये सब भी, भी मतलब सब खाएंगे पिएंगे देखेंगे सुनेंगे सब करेंगे लेकिन रुचि कम हो जाएगा मतलब ये एक तो बाहर चीज रहेगा मेन चीज दूसरा हो श्री राम भगवान का भक्ति रहे तो यहां पर जो है उनको पढ़ाने के लिए स्कूल से भेजे तो आई क खा कखा जो तो उनको लगता है क्या है आ, खा, खा, खा, रा, राम राम चाहिए <laughs> टाइम पास पढ़ा जैसे हमारा भूषण जी जब ब्राह्मण सेवे जन्म हुए बाल काल उनका जैसे था हारे ऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई पिता पिताजी उनका पढ़ाए पढ़ा गया हार गए ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे गायत्री मंत्र क्या क्या वो सोचते थे कि ये ये गायत्री मंत्र जपने से क्या होगा सब किएगी दुनिया मित्र मरण्यम भरक राम राम कितना हो जाएगा वही सोच खरी से भी सुर धेनु ही त्यागी कौन अस कब अभागी कौन संसार में इस अभागा है। जो काम गाय दस दस लीटर को पालने करेगा जो दस लीटर देने वाले काम थे गाय को वो काम थे नो का जो, जो जितना चाहते ना दूध दही मलाई शूध देने वाली वही करेगा यानी कि उनका कहना है जैसे कोई आपके पास में कोई गाय ऐसा आया है जो की पचास लीटर कर, तो हाँ चिल्लाने वाली है गधा लात मारने वाली है गधा होता है ना उनका बोझते रहते है उसको कोई पालन करेगा भैया पहले करिए उधर जो गुप्ता के जो है है है वो खेती में छोड़ देगा नहीं अरे भाई दूध दे रहा रहा मलाई मिल उसको पालना हमारे जी खरी से भी आ गा गा खा, खा, खा, खा भा सूरत राम राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ दे कौन ख खा खा जब की में में है, है। साथ -साथ मेरे की वही से बचपन में स्कूल में के किताब कि परीक्षा देना है इसीलिए भागवत रामायण भी रहते थे अमृतसर बस स्टैंड तो कुछ लोग बोले बाघा वार्डर जाए अब बाघा बॉर्डर में क्या सेना लोग ऐसे ऐसे कर रहे उसको क्या देखने वो भक्ति वाला आदमी लेकिन क्या कुछ लोग बोले चलो भाई हम तो जा रहे थे मैंने क्या बेकार काम करने जा रहे हैं तो। तो हम गुल तो लो सब लोग गए मैं तुम्हें जाए भाई हम लोग यहाँ बैठ हो जाते नहीं कुछ काम है ना जब मर लगता है हाँ भगवान का दर्शन होता है कोई मंदिर होता है तो बात अलग तो इसी प्रकार जो है इनका मन कहीं लग ले रहा है उसके भाई जो है डांट रहा है मूर्ख कहेंगे के है? इतना दिन से अः कखा का भी तुम गाता नहीं तो दूसरा भर काम चल रहा है इनको घर का काम दे दिया तुम पढ़ाई पढ़ाई छोड़ो काम करो घास काट के लाओ उनके घर में घोड़ा रखते घोड़ा थानेदार है न पहले थानेदार लोग घोड़ा में चलते आज कल तो बाइक हो गया घोड़ा के लिए घास काट काटके लाए थे तो घास काटने जाते थे वहां काटते काटते बैठे कभी मस्त हो जाते थे आने था था यहाँ पर रखू तुम गाकर खा खा ले पेट भर भरे खा लेता है का नहीं कुछ नहीं है भौजी लोग भाई माँ बाप तो है नहीं सास ससुर होते तो थोड़ा दब थी इसलिए वो छोटा सा देवर है, है पूरा उसमें भी करकसी है पूरा मेरे जैसे कान तो मारता ना के के है नारायण नारायण नारायण नारायण दिन क्या हुआ आ, थोड़ा प्यास लगा भाभी थोड़ा पानी चाहिए पीने को वो सुन रही है, लेकिन ऐसे ना करते तो ना बड़ा दुष्ट बदमाश होते हैं इस उनका लक्षण ऐसा होता है कि मेरे आदमी हो वहा तो छोटा सा वेत मिल जाए <laughs> ठीक है भाई थोड़ा बड़ा कर्कश हो तो हर दम किसके पीछे क्या पड़ जाते हैं हर दम डांटना गाली देना मारना पीटना ऐसे कहते हमारा <laughs> <आँगी ना... laughs> <आँगी ना... laughs> गांव में बाली नहीं थी <laughs> जब भी दे पड़ रहा पड़ रहा पढ़ कर रहा करते झगड़ते लड़ती रहेगी हमारे पड़ोस में ग्वाली तो नहीं सब कोई कुछ है बदमा पुत्र पुतना ईसा या ताड़का ईसा है पुरुष में भी रहते हैं शक्र ज हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ये हमारा ये ये तीर्थ यात्रा में एक पैदा हुई है पुतना ईसा फूलमती है निकल सब हमारा बुरा ही चर्चा करती रहती है, है। तो अरे नहीं वो बात अलग है वो सब घूम घूम के प्रचार करती रहती ये यही बद्रीनाथ यात्रा में उसमें मना कर रहा था नहीं बहुत सारी शिकायत मिलती घूमती रहती है हाँ? किसी का चुगली देख ना आया वो पुतनाई है वो किसी को इसमें से फोड़ के समझ लो आजकाली तपोवन में उसका रुचि लगा हुआ है तपोवन वो जाती है सबको ये करके वहाँ पर ले जाती है पूछ। हाँ। जो जाएगा जाएगा उसको ले कोई कि खाली पकड़। को अरे हमारे सुपर हिटली चले गए फोड़ कर ले गए श्री राम तो तो इसी प्रकार से कोई कोई रहते हैं जो कि बड़ा खतरनाक रहते हैं तो इसी जो है उनका जो है भाग भी बड़ा खतरनाक थी एक दिन पानी मांगा पानी पानी पानी क्या मर जाएगा क्या पानी पानी चिल्ला कर रहा है नौकर होगा पिला तो मतलब बहुत बड़ा कमाई करता है घर का सब देखभाल करता है बैठे बैठे बैठे बैठ माँ मर गए हैं नाकाम न ना धंधा कुछ नहीं बैठे बैठे बैठे बैठे खाली दो खा करा मार गया उसको बड़ा खराब लग गया आज जी उनको माँ बाप याद आए है ना? बहुत नीचारा अंदर से धक्का लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं वो घर से भगवान का नाम लेके निकलेगा निकल के गांव के बाहर दो तो तीन किलोमीटर कहा जंगल था उसी जंगल में चला गया उसे मालूम था कि आत्महत्या कर दू मर जाऊं क्या क्या लेकिन भगवान का नाम जप रहा है तो निरिप जगह आगे आत्महत्या करने से क्या फायदा है शरीर को नष्ट करना ठीक नहीं है एक शंकर जी का मंदिर उसको मिला वो शंकर जी का मंदिर में जाकर के शंकर जी का पिंड को पकड़ के रोना चालू कर दिया तो पिता माता याद आए वो तो ना ऐसे परिस्थिति में किसी को रोना जाएगा और सात दिन तक शंकर जी के पिंडी के ऊपर मस्तक रख कर रोता ही बिना खाए पिए तब सातवा एक तो राम नाम जपने वाला भगत है सात दिन से बिना पिये पड़ा है। तुरंत भगवान शंकर की। आगे क्या प्रसंग होगा कल सुनाएंगे आई दो मिनट हरे राम राम हरे राम राम राम, राम हरे